हर कोई नैना के अपियर से अवाक रह गया किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पुष्कर जैसे सीनियर ऑफिसर को पीटने के बाद भी नैना इतनी बेफिक्री एक्शन लिए जाने के बजाय पुष्कर को ही छुट्टी पर भेज दिया गया ये कैसे संभव हो सकता है पूरे ऑफिस में नैना के नाम का एक डर का माहौल पैदा हो गया था अब शायद ही कभी कोई दूसरा नैना से पंगा लेने की हिम्मत दिखाएगा विक्रांत को तो पहले से ही नैना के बैकग्राउंड का अंदाजा था लेकिन आज उसने नैना की पावर का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर लिया ब्यूरो चीफ तक नैना के आगे झुकते नजर आए वैसे ही खबर सुनकर विक्रांत काफी खुश हुआ क्योंकि तो इस वक्त ऑफिस में नैना उसके साथ सबसे ज्यादा क्लोज है और नैना के होते हुए विक्रांत को नए ब्यूरो चीफ से भी डरने की जरूरत नहीं है इसके बाद विक्रांत ने जो तीसरी खबर सुनी वो भी उसके लिए बुरी खबर थी जतीन ने विक्रांत को बताया की उन्नीस के किडनेपिंग केस केवेज में जो इनाम के पैसे मिलने वाले थे उस पर नए ब्यूरो चीफ ने रोक लगा दी है ये खबर अभी तुरंत ही आई है सोच सभी के लिए चर्चा का विषय बनी हुई थी पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने पूरे डिपार्टमेंट के बीच तकरीबन 21 लाख रुपए इनाम के बांटने का ऐलान किया था उन पैसों में सबसे ज्यादा हिस्सा विक्रांत का ही लगा था तो क्यूँकी बच्चों के किडनेपिंग केस को सोल्व करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट विक्रांत को ही मिला है मुझे सुनने में आ रहा है कि जतिन ने ऑफिस में सबको बताते हुए कहा ब्यूरो चीफ सर को यह इनाम दिया जाना अवैध लग रहा है सो उन्होंने इन पैसों को कहीं और खर्च करने का सुझाव दिया है कहीं और खर्च करने का क्या मतलब है संगीता ने चौंकते हुए कहा वो वो हमारे पैसे हैं उसे वो अपने हिसाब से थोड़ी ना खर्च कर सकता है मुझे तो लग रहा है कि ये नया ब्यूरो चीफ इन पैसों में अपना भी हिस्सा लगाना चाहता है तभी यह सब ड्रामे कर रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है जतिन ने आगे बताया वो उसने कहा कि इस तरह से इन्वेस्टिगेटर्स पर पैसे लुटाने की क्या जरूरत है तो उसने इन अवार्ड्स के पैसों से डिपार्टमेंट के लिए नए इक्विपमेंट और रेनोवेशन करवाने का प्लान बनाया सर्विलांस सिस्टम को एडवांस करने का फैसला किया है ताकि चोरी और किडनैपिंग आदि की घटना को रोका जा सके क्या बकवास है ये संगीता ने गुस्से से भरे लफ्जों में कहा ये, ये क्या बात हुई भाई ये सब करने के लिए तो सरकार की तरफ से पैसा आता है न और और पुलिस डिपार्टमेंट कब से ये सब करने लग गया है ये रंजन अपने पद का फायदा उठाकर मनमानी कर रहा है ये हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है हाँ सही बात संगीता के पीछे से ही श्रेयस शिंदे बोल पड़ा अरे विक्रांत तुम्हें तो इस इनाम में सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाले थे ना अब तो तुम्हारा पैसा भी डूब गया श्रेयस के बोलने की टोन से साफ लग रहा था कि वो विक्रांत पर व्यंग कस रहा है यह बात हर कोई उसके बोलने के लहजे को सुनकर बता सकता था मानो वो विक्रांत से कहना चाह रहा हो कि विक्रांत तुम तो बहुत आगे आगे रहकर इन्वेस्टिगेशन का काम करते हो लेकिन तुम्हारा भी पैसा डूब गया अब बोलो क्या करोगे अब भी तुम्हारे काम करने का भूत उतरा कि नहीं लेकिन विक्रांत को जैसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था विक्रांत मुझे लगता है हमें ये मैटर ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए जतने विक्रांत को उकसाते हुए कहा हम सब लोगों को एक साथ मिलकर ब्यूरो चीफ के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए और अगर वो नहीं सुनते हैं तो ऊपर के अधिकारियों के पास भी इस मैटर को ले जाना चाहिए क्योंकि जतिन को पूरी उम्मीद थी कि विक्रांत इस पर जरूर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा लेकिन विक्रांत अब पहले जैसा नहीं रहा उसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो वो अब हर फैसला काफी सोच विचार कर लेता है अरे परेशान मत हो जतिन ये सब बस अफवाह है तुम्हें कोई ऑफिशियल नोटिस मिली अभी तक अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले एक नोटिस दी जाएगी विक्रांत ने कैज दिया लेकिन यह मैंने ब्यूरो चीफ के सेक्रेटरी से सुनाया उसने मुझे बताया है, जल्दी नोटिस भी आ जाएगी उससे पहले हम लोगों को चलकर ब्यूरो चीफ साहब से बात कर लेनी चाहिए जतिन ने फिर से विक्रांत को उकसाने की कोशिश की दरअसल इस इनाम के पैसों में उसका भी हिस्सा थोड़ा ज्यादा है रमाकांत अग्रवाल को अरेस्ट करते वक्त वो भी विक्रांत के साथ में था तो उसे भी इनाम में ज्यादा हिस्सा दिया गया था इसलिए जतिन घबराया हुआ था विक्रांत ने ऑफिस से बाहर की तरफ निकलते हुए जतिन से कहा तुम थोड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर ये पता लगा सकते हो कि डिपार्टमेंट को मिलने वाला इनाम कहाँ कहाँ खर्च होता है क्या उससे क्या होगा विक्रांत तुम समझ रहे हो कि मैं मैं क्या कह रहा हूँ हम सबका पैसा डूबने वाला है वो ब्यूरो चीफ साहब हमारा पैसा कहीं और लगाने की बात कर रहे हैं जतिन ने विक्रांत की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहा अरे हाँ पता है मुझे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो विक्रांत को जैसे कोई फिक्री नहीं है इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर निकल गया जतिन को लगा कि शायद विक्रांत किसी से इस बारे में बात करने के लिए गया हुआ है। लेकिन चार पांच मिनट बाद विक्रांत फिर से वापस आ गया तब जाकर जतिन को एहसास हुआ कि विक्रांत सिर्फ टॉयलेट गया हुआ था। उसको दोबारा ऑफिस में घुसते ही जतिन फिर से वही पुरानी राग अलापने लगा उसे पूरे ऑफिस में सिर्फ विक्रांत पर ही भरोसा था उसे अच्छे से पता था कि अगर विक्रांत ने ठान लिया तो फिर किसी भी हालत में ब्यूरो चीफ पैसे का हेरफेर नहीं कर पाएंगे इसलिए वो लगातार विक्रांत को आगे आने के लिए उकसा रहा था विक्रांत अगर एक बार से नोटिस आ तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अरे जतिन तुम चिंता मत करो विक्रांत ने जतन के कंधे पर हाथ से थपथपाते हुए कहा जब तक मैं यहाँ हूँ किसी का एक पैसा भी नहीं डूबेगा परेशान मत हो जतिन अजीब सी नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लग गया उसे लग गया कि अब विक्रांत से उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली है घुसते ही उसे पता लगा की नैना तो वहाँ है ही नहीं बाद में किसी से पूछने पर पता चला की नैना ऑफिस के काम से फील्ड में गई हुई है जतिन सोच में पड़ गया इस वक्त तो कोई केस भी नहीं चल रहा है तो फिर नैना फील्ड में जाकर कौन सा काम कर रही है दरअसल जतिन जो कह रहा था वो सही था सच में नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन इनाम के पैसों पर गलत नजर रख रहे थे जब उन्हें पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट को बच्चों के किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के बदले में 21 लाख का इनाम मिला हुआ है तो उसकी नियत थोड़ी खराब हो गई जब उन्होंने सुना की इन पैसों में अकेले चार लाख रूपए किसी विक्रांत सक्सेना नाम के छोटे से ऑफिसर को मिल रहा है तब तो उसका दिमाग ही घूम गया जितने पैसे विक्रांत को एक बार में मिल रहे थे उतने पैसे तो उन्हें छह महीने की सैलरी में भी नहीं मिलते इसलिए ब्यूरो चीफ पीयूष के मन में लालच आ गया उन्होंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट को इन पैसों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है और अब यहाँ पुराने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात भी नहीं है तो अब वो इन पैसों का कुछ भी करे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इसीलिए उसने ब्रांच के लिए नए इक्विपमेंट खरीदने की बात करके पैसे अपने खाते में डालने का प्लान बना लिया लेकिन आज सुबह तकरीबन ग्यारह बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पीयूष रंजन ने कभी नहीं की थी पीयूष के ऑफिस में मिस्टर मलिक पहुंचे हुए थे उन्होंने पीयूष अवार्ड में दिए गए पैसे सीधे ही वापस मांग लिए मिस्टर मलिक द्वारा अचानक से पैसे वापस मांगे जाने से ब्यूरो चीफ पीयूष सख्ते में आ गए क्यूँकी ये पैसे मिस्टर मलिक ने अपनी मर्जी से ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात के हाथ में सौंपे थे उन्होंने ये पैसे पर्सनली अमृत अभिजात को इसलिए दिए थे क्यूँकी वो चाहते थे की रमाकांत और अशोक जैसे मुजरिम को पकड़ने वाले को प्रोत्साहन राशि दी जा सके अब चूंकि कानूनी रूप से पुलिस को इस तरह से किसी नगद इनाम के लेने की मनाही है सो तो ऑफिशियली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ब्यूरो चीफ अमृत ने इन पैसों को लेने के बाद मिस्टर मलिक को एक रसीद भी दी हुई थी मिस्टर मलिक इस वक्त यही रसीद लेकर पहुंचे हुए थे और वो अपने दिए हुए पैसों को वापस मांग रहे है अब चूंकि मिस्टर मलिक इनाम के पैसे वापस चाहते है तो फिर ब्यूरो चीफ पीयूष के पास भी कोई रास्ता नहीं बचाए उन्हें ना चाहते हुए भी ये पैसे वापस करने पड़े दरअसल मिस्टर मलिक ने पैसे वापस लेने के कारण भी ऐसे बताए थे जिससे पीयूष मना नहीं कर सकते थे मिस्टर मलिक ने सबसे पहला कारण तो ये बताया कि उन्होंने ये पैसे मिस्टर अमृत अभिजात की जिम्मेदारी पर दिए थे और अब जबकि मिस्टर अभिजात यहां से जा चुके हैं तो फिर वो किसी और के भरोसे अपना पैसा यहाँ नहीं छोड़ सकते उन्होंने ये पैसे इन्वेस्टिगेटर्स को बांटने के लिए दिए थे ऐसे में वो कतई नहीं चाहते की इन पैसों को कहीं और खर्च किया जाए दूसरी बात अभी तक डिपार्टमेंट द्वारा इन पैसों को खर्च करने का भी कोई प्रोसीजर नहीं दिखाया गया था उस बात से भी मिस्टर मलिक नाखुश थे इसके बाद मिस्टर मलिक ने पैसे वापस लेने का एक कारण ये भी बताया कि अब उनके बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है तो उन्हें बच्चे की आत्मा की शांति के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी करने पड़ रहे है इसमें उनका बहुत पैसा खर्च हो रहा है और अब उन्हें पैसों की थोड़ी कमी हो रही है इस तरह के कारण सुनने के बाद ब्यूरो चीफ पीयूष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा अंत में ना चाहते हुए भी पीयूष रंजन को ये पैसे वापस करने पड़े। उन्हें मिस्टर मलिक के अपनी पुलिस डिपार्टमेंट का, का किसी का भी कोई कानूनी तौर पर हक नहीं था और वो इस पर जबरदस्ती अपना अधिकार नहीं जमा सकते ऐसी सिचुएशन में अगर ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन बेईमानी करने की कोशिश करते या मिस्टर मलिक के पैसे को वापस करने से मना कर देते तो फिर डीएन नगर पुलिस ब्रांच की ही बदनामी होती अगर ये बात मीडिया में चली जाती और सबको पता लग जाता कि डीएन नगर ब्रांच के ऑफिसर्स विक्टिम परिवार के लोगों से पैसा ले रहे हैं, तब तो चारों तरफ तहलका मच जाता और फिर हो सकता है कि ब्यूरो चीफ साहब को अपनी नौकरी ऐसी हाथ धोना पड़ जाता दूसरी बात जब मिस्टर मलिक ने पैसे की कमी वाली बात और शांति पाठ कराने की बात कही तो इसके बाद तो पीयूष के पास ये पैसे रखने का कोई चारा ही नहीं बचा उसने तुरंत ही फाइनेंस टीम को फोन करके मिस्टर मलिक के खाते में कुल 21 लाख रूपए वापस करवा दिए वैसे वापस लेने के बाद मिस्टर मलिक डीएन नगर ब्रांच से निकलकर सीधे ही होटल रिजेंसी की तरफ निकल पड़े